उत्तर शततम सुकतम भाषार्थ सर्वव्यापी शीघ्रता से शत्रु पर हमला करने वाला बहुत तीखन ब्रिष्ट की भांति भयंकर शत्रुहंता मानवों को बिजलित करने वाला शत्रुओं को रुलाने वाला सदैव सावधान और महान पराक्रमी वीर इंद्र है वह सैकड़ों सेना का एक साथ विजय करता है भाषार्थ शत्रुओं को रुलाने वाले ललक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 भाषार्थ वह इंद्र धनुर्धारी मरुतों के साथ एवं तलवार हाथों में धारण करने वालों के साथ रहता है वह इंद्र शत्रुओं के संघ में प्रवेश करके संग्राम करने वाला है वह शत्रुओं का जीतने वाला सोम पान करने वाला बाहुबल से संपन्न प्रचंड धनुर्धार एवं शत्रु पर फेंके बाणों से वह उनको नष्ट करता है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 नस्वी भूनों को कंपा देने वाले विश्व चालक विजयी देवों का घोषनाद ऊपर उठने लगा भाषार्थ हे धनवान इंद्र हमारे अस्त शस्त्रों को उत्साहित कर मेरे वीर सैनिकों के मनों को भी उत्सुक कर हे वित्रहंता इंद्र अश्वों के वेग बल बढ़ी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 भाषार्थ हे पापा भिमानी देवता तू इन शत्रुओं के मन को मोहित करती हुई उनके अंगान ग्रहण शरीरों के अवयवों को पकड़ ले उनको वश में कर तू दूर तक जा उनकी ओर आगे बढ़ती जा उनके हृदयों को शोपों से दग कर, हमारे शत्रु अंधकार युत दुख से युक्त हों भाषार्थ हे वीर योद्धाओं आगे बढ़ो शत्रु इंद्र तुम्हें सुखी करें, तुम्हारी भुजाएं बल्शाली हों, कि तुम कभी पराभूत न होने वाले हो चतुत्रोत्तर शततम सूक्तम भाषार्थ हे बहुस्तुत इंद्र तेरे लिए सोम अभियुक्त हुआ है तू दोनों अश्वों द्वारा हमारे यज्ञ में शीघ्र ही पधारो सोम को ग्रहण कर भाषार्थ हे अश्वों के स्वामी पानी में धुल शुद्ध किया एवं यज्ञकर्ता अध्वर्यों ने निचोड़ा हुआ सोम यहां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 भाषार्थ हे शक्तिशाली इंद्र तेरी रक्षा एवं सामर्थ से संतत युक्त अन्न प्राप्त करने वाले तेरी इच्छा करने वाले यज्ञ कार्य को अच्छी प्रकार जानने वाले तेरे भक्त यज्ञग्रह में स्थित करते हुए सबके साथ आनंद अनुभव करते हुए बैठते हैं। भाषार्थ हे हरे रंग के घोड़े वाले इंद्र स्वेस्त रीत से स्तुत्य सुखयुक्त धन के स्वामी अत्यंत प्रदित स्वेस्त तेरे उत्तम नीतियों कार्यों से लोग स्वेस्त वाणियों से तेरी स्तुति करने वाले होकर अन्यों को भी दान करने एवं सहन पार होने के लिए भी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 इंद्र की ही स्तुति करती है तथा जो वृत्र को नष्ट करता है प्रकाश को उत्पन्न करता है और शक्तिशाली उसने आक्रमकारी होकर शत्रुओं की सेनाओं को भी पराभूत किया भाषार्थ इस युद्ध में महान पवित्र ऐश्वर्यों के स्वामी हमारी भक्तों की याचनाएं सुनने वाले संग्रामों में शत्रुओं को नष्ट करने वाले और सभी � रक्षा के लिए हम बुलाते हैं पंचोत्तर शततम सुक्तम भासार्थ हे विश्व को बसाने वाले इंद्र हमारे स्तोत्रों की कामना करने वाले तुझे कब सभी ओर से रोकें और वरन करें खेत में फैली नाली जिस प्रकार जल को चारों ओर से रोककर नीचे की ओर बहाती है उसी प्रकार विपुल सोम वृष्टि के लिए प्रस्तुत किया गया है।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 वह सुगठित जबड़ों वाला इंद्र शत्रुओं को नष्ट करता है, भाषार्थ अत्यंत दर्शलीय महान बल से और कर्तव्त से युक्त इंद्र मर्दों के साथ श्रेष्ठ रीति से स्तुत किया जाता है। वह शूरवीर अंतरिक्ष में संचार करने वाला रिभुओं की भांति कार्यकौशल पूरे बल से अनेक विद से दत्रादियों को नष्ट वह बड़ा अश्व वाला और सुंदर जबड़े वाला है उसने दस्युओं का संहार करने के लिए वज्र तैयार किया उसका तेज है